अध्याय ग्यारह प्रभु ये और योहन जब गुरु येशु अपने बारह शिष्यों को यादेश दे चुके, तब वह वहां से चले गए और गलील प्रदेश के आसपास के आसपास नगरों में लोगों को शिक्षा देने और उन्हें शुभ संदेश सुनाने लगे जब समर्पण स्नान स्नानदाता योहन ने मुक्तिदाता ये के कामों के बारे में सुना उस समय योहन जेल में थे उन्होंने अपने शिष्यों को गुरु यीशु के पास ये पूछने के लिए भेजा क्या आने वाले मुक्तिदाता आप ही हैं या हम किसी और का इंतजार करें प्रभु यीशु ने उनको उत्तर दिया जाओ और जो तुमने मुझे कहते और करते देखा है वह सब यौहन को बताओ कि अंधे देखते हैं लंगड़े चलते हैं कोड़ी ठीक किए जाते हैं बहरे सुनते हैं मृत लोग जिंदा किए जाते हैं और गरीबों को शुभ संदेश सुनाया जाता है परमात्मा उसे आशीर्वाद दें, जो मानता है कि मैं वही मुक्तिदाता हूं जो आने वाला था योहन के शिष्य वापस जा ही रहे थे कि प्रभु यीशु योहन के बारे में भीड़ से कहने लगे तुम सुनसान जगह में क्या देखने गए थे क्या हवा से हिलती हुई लंबी घास को यदि ये नहीं तो तुम क्या देखने गए थे ऐसे मनुष्य को जो कीमती कपड़े पहनता है जो लोग महंगे कपड़े पहनते हैं वे महलों में रहते हैं अब बताओ तुम क्या देखने गए थे परमात्मा के प्रवक्ता को देखने हाँ मैं तुमसे कहता हूँ वह परमात्मा के प्रवक्ता से भी महान व्यक्ति है उन्हीं के बारे में परमात्मा ग्रंथ में ये लिखा है देखो मैं तुम्हारे आगे अपना दूत भेज रहा हूँ वह तुम्हारे आगे तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा मैं तुमसे सच कहता हूँ जो महिलाओं से पैदा हुए हैं, उनमें समर्पण स्नान दाता योहन से महान कोई नहीं हुआ तो भी परमात्मा के परम स्वर्ग के साम्राज्य में छोटे से छोटा व्यक्ति योहन से अधिक महान है समर्पण स्नानदाता योहन के समय से अब तक परमात्मा का साम्राज्य शक्ति से खुल गया है और उसमें जाने वाले पूरे जोश से उसे अपना रहे हैं समर्पण स्नानदाता योहन के आने तक सब परमात्मा के प्रवक्ता और मोशे के नियम की पुस्तकें परमात्मा के साम्राज्य के दिव्य संदेश सुनाती रहीं। योहन वे व्यक्ति है जिनके बारे में परमात्मा के प्रवक्ता बात कर रहे थे जब उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि परमात्मा के प्रवक्ता एलिया आएंगे जिसके कान खुले हों वह सुन ले मैं आज के लोगों की तुलना किससे करूं? ये सार्वजनिक जगहों में बैठे हुए बच्चों के समान हैं, जो एक दूसरे को पुकार कर कहते हैं हमने तुम्हारे लिए बांसुरी पर खुशी का गीत बजाया पर तुम ना नाचे हमने दुख भरे गीत गाए पर तुम ना रोए योहन उपवास रखने और जंगल में अकेले रहने आए थे और वे कहते हैं कि उसमें अशुद्ध आत्मा है तेजस्वी मानव पुत्र आया और लोगों के साथ मिलने जुलने और खाने पीने में समय बिताया तो लोग कहते हैं देखो पेटू और पियक्कड़ बेईमान टैक्स लेने वालों और पापियों का दोस्त लेकिन जब कोई व्यक्ति परमात्मा से समझदारी प्राप्त करता है तो उसके कामों में उसकी झलक दिखती है भक्तिहीन नगरों को धिक्कार तब प्रभु येशु नगरों को फटकारने लगे जिनमें उन्होंने बहुत से चमत्कार किए थे क्योंकि उनके निवासियों ने अपने बुरे कर्मों से पश्चताप नहीं किया था प्रभु येशु ने कहा खोराजिन नगर तुझे अपने पापों का परिणाम भुगतना होगा बैत सैदा नगर तुझे भी अपने पापों का परिणाम भुगतना होगा जो चमत्कार तुम में किए गए यदि वे सोर और सिदोन शहरों में किए जाते तो उनके निवासियों ने शोक के कपड़े पहनकर और राख में बैठकर अपने बुरे कर्मों से पश्चाताप कर लिया होता मैं तुमसे कहता हूँ अच्छे और बुरे कर्मों के न्याय के दिन तुम्हारे मुकाबले सोर और सिदोन शहरों की दशा अधिक अच्छी होगी तुम शहर के लोगों क्या तुम परम स्वर्ग तक जाने की सोच रहे हो नहीं तुम तो मृत्यु लोक में गिरोगे क्योंकि जो चमत्कार तुम्हारे शहर में किए गए यदि वे सदोम शहर में किए जाते तो परमात्मा द्वारा उसका विनाश नहीं होता मैं तुमसे कहता हूँ अच्छे और बुरे कर्मों के न्याय के दिन तुम्हारे मुकाबले सदोम के लोगों की दशा अधिक अच्छी होगी बालक समान निर्दोष मन उस समय प्रभु येशु ने यह ये कहा हे पिता परमात्मा आकाश और पृथ्वी के मालिक मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये सच ज्ञानियों और बुद्धिमानों से गुप्त रखा और आम लोगों पर प्रकट किया हे पिता परमात्मा आपने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इससे आपको बहुत खुशी मिली प्रेमपूर्ण निमंत्रण मेरे पिता परमात्मा ने अपना सारा अधिकार मुझे सौंप दिया है पिता परमात्मा के अलावा मुझ पुत्र को अच्छी तरह कोई नहीं जानता और मुझ पुत्र के अलावा पिता परमात्मा को अच्छी तरह कोई नहीं जानता और पुत्र जिसको भी चाहे पिता परमात्मा को समझने का ज्ञान दे सकता है हे सब थके और बोझों से दबे लोगों मेरे पास आओ और मैं तुम्हें शांति दायक समाधान दूंगा अपने आप को मुझसे जोड़ लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं कठोर नहीं हूँ और मेरा मन कोमल है मुझसे जोड़कर तुम मेरी शीतल छाया में आराम पाओगे मेरे साथ चलना आसान है और मेरी शिक्षाएं बोझ नहीं हैं